चल रही थी अविद्या के संबंध में दुख का कारण क्या बताया था जन्म जन्म का कारण सकाम कर्म। सकाम कर्म का कारण राग राग द्वेष। और द्वेष का कारण अविद्या अंतिम तो शत्रु हमारा अविद्या है इससे लड़ना है इससे संघर्ष करना है नाश करना है आठवणी हमारे समाज का क्या है बोलिए का, का नाश क्यों करना क्योंकि यही हमारे दुखों का सबसे मुख्य कारण है अंतिम मूल कारण यही है कि तो सब इसका परिवार है जिसके पीछे पीछे चलते रहते हैं क्या है उसको समझाया महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में पाद दो सूत्र पांच फिर से सूची दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या इस सूत्र में अविद्या के चार भाग बतलाए कितने? चार भाग अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना बोलिए भाग हो गया और इसको उलट करके भी बोलेंगे नित्य वस्तुओं को अनित्य वस्तु हो अविद्या का भाषा है परिभाषा है अविद्या की कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं समझना उससे उल्टा समझना यह तो हो गई परिभाषा वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना उससे उल्टा ही समझना कुछ अलग ही समझना उसका नाम अविद्या है ये उसके चार उदाहरण चार भाग बताए शब्द का अर्थ होता है जो वस्तु सदा रहे क्या अर्थ है नित्य बोलेंगे ठीक है शुरू में नित्य शब्द के शुरू में अ लगा दिया तो अर्थ उलट जाएगा नित्य से अनित्य बना दिया उल्टा हो गया जो वस्तु सदा ना रहे। न रहे वो है अनित्य कहे वो नित्य तो अब ये कह रहे हैं कि अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना अविद्या है जो वस्तुएं सदा नहीं रहती रहती सदा नहीं रहेंगी उनको ऐसा मान लेना कि ये वस्तुएं सदा रहेंगी कभी नष्ट नहीं होगी कभी टूटेंगी फूटेंगी नहीं कभी बिगड़ेंगी नहीं कभी हमसे अलग नहीं होगी सदा हमारे साथ रहेंगी इसका नाम अविद्या है भाग हो गया अनित्य को नित्य समझना जो वस्तु नहीं रहने वाली हैं हम उनको यदि ये मान लें कि ये सदा हमारे साथ रहेंगी हमसे अलग नहीं होंगी छूटेंगी नहीं टूटेंगी नहीं कोई छीन नहीं लेगा कोई बिगड़ेंगी नहीं सदा हमें ऐसे ही हमारे साथ रहेंगी ऐसा यदि मानेंगे तो ये अविद्या है के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अनित्य हैं जो सदा हमारे साथ नहीं रहेंगी उदाहरण के लिए सबसे पहला है उदाहरण शरीर हमारा शरीर ये शरीर सदा हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा कितने साल तक रहेगा 20 30 साल 50 साल 70 साल 80 साल 100 तो शायद ही कोई पहुंचेगा कठिन है 100 तक पहुंचना कठिन है आजकल पहुंचना कठिन है पहले तो पहुंच जाते थे लोग 100 सवा सौ डेढ़ सौ दो सो, तक भी जाते थे पहले जाते थे अब तो कठिन है अब तो 60 पूरे हो गए तो बहुत खुशी मनाते हमने 60 पूरे कर लिए एक किला जीत लिया अब 60 के ऊपर तो मुफ्त में जी रहे अब तो फ्री में बोनस में जी रहे तो चलो 60 70 80 जितना भी जिएंगे अब तो ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा हम इससे अलग हो जाएंगे शरीर हमसे अलग हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा इसको जला देंगे नष्ट कर देंगे तो ये है परंतु क्या ऐसा हम मन से हृदय से स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं? नाम अविद्या है हम ये बात कभी सोचते भी नहीं कि ये शरीर छूट जाएगा ये शरीर हमसे अलग हो जाएगा शरीर मर जाएगा बिगड़ जाएगा रोगी हो जाएगा टूट फूट जाएगा इसको जला देंगे कभी सोचते ही नहीं कभी नहीं सोचते ये मरना ये शब्द भी इतना खतरनाक है लोग इससे बहुत डरते हैं ये शब्द भी बहुत खराब है इसको सुनना भी नहीं चाहते इतना डरते हैं लोग नहीं नहीं नहीं, मरने की बात मत करो मरने की बात मत करो और कोई अच्छी बात करो <laughs> मरने की बात बहुत खराब है यही तो अविद्या शास्त्रों में लिखा है कि शरीर मृत्युना आत्म मृत्यु के मुंह में ऐसे है जैसे शेर के बक, शेर के मुंह में बकरी का सिर ये शेर का मुंह है ये बकरी का सिर जैसे शेर के मुंह में बकरी का सिर ऐसे अब शेर को जबड़ा दबाने में कितनी देर लगेगी बस जैसे ही जबड़ा दबाया और शरीर खत्म बकरी खत्म तो मृत्यु के मुंह में हमारा शरीर ऐसे है और हम सोचते ही नहीं कल्पना ही करते शायद इससे कोई बचने का रास्ता निकल आएगा मरने से बचने का रास्ता शायद कोई निकल आएगा शायद मरना नहीं पड़ेगा ऐसा सोचकर हम उसके बारे में विचार ही नहीं करते कहाँ तक बचेंगे ना बकरे की माँ कब तक कब तक खैर मनाएगी आखिर एक दिन तो मरना ही पड़ेगा बकरे को तो वो बकरा हम भी तो हैं वो तो बकरा है ही है हम भी तो है ना हम भी कब तक खैर मनाएंगे एक दिन तो मरना ही पड़ेगा इस बात को रोज सोचना चाहिए जो लोग नहीं सोचते वो अविद्या में रहते हैं जो सोचते हैं वो विद्या में रहते हैं महर्षि दयानंद जी कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए तो हम कभी नहीं मरेंगे ये तो अविद्या है और हम अविद्या में ही रहते हैं इसका तो नाश करना है तो रोज ये सोचो कि हम मर जाएंगे कब मर जाएंगे पता नहीं कभी भी मर सकते कल सुबह सोकर उठेंगे इस बात की कोई गारंटी है कोई गारंटी नहीं है कल सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे कोई गारंटी नहीं है ऐसे रोज सोचना चाहिए तो इससे क्या होगा हमें विद्या प्राप्त हो जाएगी तत्व हो जाएगा ना एक शाब्दिक ज्ञान और एक तत्व ज्ञान दोनों में अंतर है शाब्दिक रूप से तो बहुत लोग मानते हैं कहने को कह देंगे हाँ साहब हमेशा तो नहीं जिए ऐसे आप बातचीत करें लोगों से और पूछें क्यों जी आप सदा जिएंगे तो क्या बोलेंगे नहीं नहीं है सदा कौन जीता है श्री राम जी चले गए श्री कृष्ण जी चले गए अर्जुन भी चले गए और दुर्योधन भी चले गए सिकंदर भी चले गए धीरू भी चले गए हम भी चले जाएंगे ऐसे बोलने को तो सब यही कहते हैं और यहाँ बाजार में नहीं कहेंगे नगर में नहीं कहेंगे तो शमशान घाट में तो जरूर कहेंगे जब किसी का अंतिम संस्कार करने जाते हैं न शव यात्रा लेकर जाते हैं वहाँ तो सब बड़े बड़े फिलोसोफर हो जाते हैं वहाँ तो सब ऐसी ऐसी बात करते हैं देखो भाई ये चला गया कल का कोई भरोसा नहीं किसी का भरोसा नहीं कल ये चला गया आज हम आज ये चला गया कल हमारा भी नंबर लगेगा ऐसे ऐसे वहाँ तो ऊंची ऊँची बात करेंगे बस वो वहीं तक होती है जब तक वो शमशान घाट के अंदर है और जैसे ही गेट से बाहर निकले सब भूल जाते फिर वही मारा और लड़ाई झगड़ा और वही मुकदमा शुरू कर देते कितनी देर में भूल जाते हैं लोग, लोग व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि लोग ये समझे बैठे हैं हम तो हजारों साल तक यहीं रहेंगे हजारों साल तक कभी मरेंगे नहीं तभी तो लड़ाई झगड़ा मुकदमा पैसा रुपया और धंधा बिजनेस नौकरी पता नहीं क्या क्या इतना सोचकर बैठे हैं कि बस हम हजारों साल जियेंगे इस प्रकार से समझना कि हम सदा जिएंगे, कभी नहीं मरेंगे ये सब अविद्या है ये किसी व्यक्ति से आपको द्वेष हो गया झगड़ा हो गया और उससे द्वेष हो गया उसने आपका नुकसान कर दिया तो आपके मन में उस पे गुस्सा आता है उससे बदला लेने की इच्छा होती है क्यों हुआ उसका कारण अविद्या है क्या अविद्या हमने यह मान लिया कि ये व्यक्ति सदा जिएगा कभी मरेगा ही नहीं इसको मर डालो जब तक ये जिएगा तब तक हमको दुख देगा खराब <laughs> आदमी है ये जब तक जिएगा हमको दुख देगा इसको मर डालो और ये तो बहुत लंबा जिएगा ये तो हमेशा ही जिएगा और ये हमेशा ही हमको दुख देता रहेगा इसलिए आपको उससे द्वेष हो गया कि इसको मार डालो ठीक है क्या थी अविद्या थी कि ये हमेशा जिएगा ऐसा मान लिया जबकि वो हमेशा नहीं जिएगा सच तो यही ना हमेशा नहीं जिएगा और हमने मान लिया वो हमेशा जिएगा यह है अविद्या इस अविद्या के कारण आपको उससे द्वेश हो गया अच्छा देश हो गया दो तीन दिन में आपको ये समाचार मिला कल्पना करो दो चार दिन में आपको यह समाचार मिला कि वो आदमी तो बीमार हो गया और बिल्कुल आईसीयू में है हॉस्पिटल में अब कोई भरोसा नहीं दो दिन जिये के तीन दिन जिये कोई भरोसा नहीं उसकी ऐसी स्थिति है आपको समाचार मिल गया अब आपको उस पर गुस्सा आएगा अब आपको उससे द्वेश होगा कि नलायक को मार डालो <laughs> अब गुस्सा नहीं आएगा अब देखो सारा द्वेष खत्म हो गया अब क्या सोचेंगे तीन दिन में तो मर ही जाएगा क्या द्वेश करना? रहा तीन दिन में तो अपने आप ही मर जाएगा क्या झगड़ा करना इसको? अपने आप मरने तो वही अच्छा है <laughs> हम क्यों अपना दिमाग खराब करें हम क्यों अपनी बुद्धि बिगाड़े हम क्यों अपना कर्म बिगाड़े तो जैसे ही समझ में आएगा कि ये हमेशा जीने वाला नहीं है बस दो तीन दिन का मेहमान इतना तो निभा लेंगे दो तीन दिन तो जी लेंगे कोई समस्या नहीं फिर तो ये अपने आप मर ही जाएगा तो इससे क्या द्वेषकर आपका सारा द्वेष खत्म हो जाएगा और अगर आपके हाथ में डंडा दे दिया जाए और कहा जाए लो इससे ले लो बदला तीन दिन में तो मर जाएगा इसके मरने से पहले पहले बदला ले लो पीट लो इसको आप पीटेंगे डंडा फेंक देंगे <सक्षियोग> पीटेंगे नहीं डंडा फेंक देंगे <सक्षियोग> सारा द्वेश खत्म हो गया ना ये चमत्कार है विद्या का तत्व ज्ञान का यह चमत्कार है जब अविद्या होती है तो व्यक्ति उससे द्वेश करता है किसी से राग करता है किसी से द्वेष करता है और जैसे ही तत्वज्ञान होता है तो मर जाएगा कल ही मर जाएगा कोई भरोसा थोड़ी है कोई भरोसा नहीं क्या बता मैं मर जाऊं क्या बता मर जाए कोई भी मर सकता है और दो में से एक भी मर गया तो झगड़ा खत्म झगड़ा तो तभी तक है जब तक दोनों जी रहे हैं। और मरने की कोई गारंटी नहीं कोई पता नहीं कब कौन कहा मर जाएगा रोज दुर्घटनाएं होती है तो जैसे ही समझ में आएगा कि कोई भी कभी भी मर सकता है तो क्या द्वेष करना तो द्वेष खत्म हो जाएगा क्यों हट गया तत्व के कारण हमने अविद्या को हटा दिया और द्वेष खत्म हो गया हाँ जी हेलो जी बोलिए हाँ जी आपने पहले बताया था होगा हाँ जी वो दूर चला गया ना जो सामने रहता है, उससे तो रोज होगा तो उससे रोज होगा उसको देख देख के बार बार याद आएगा उस पर ज़्यादा गुस्सा आएगा ज़्यादा द्वेष होगा और जो पीठ के बंबई चला गया वो तो फिर पता नहीं कब मिलेगा मिलेगा ही नहीं उसका कोई एड्रेस ठिकाना तो है नहीं तो उसको तो हम भूल जाएंगे और उसके प्रति द्वेष छोड़ देंगे भाई वो तो हाथ में आने वाला नहीं है उससे क्या खाम खा दुखी रहना उसको तो भूल जाओ और जो सामने ही रहता है और रोज तंग करेगा तो उस पर गुस्सा ज्यादा आएगा और द्वेष ज्यादा होगा वहां ऐसे करेंगे कि वो रहेगा हमारे सामने हम्म पड़ोसी है सामने ही रहेगा दूर जाएगा नहीं तो उसका एक दूसरा समाधान है एक तो प्रत्यक्ष रूप से उसके बचकर रहो उससे व्यवहार बंद कर दो क्या कहो कर व्यवहार बंद कर दो उससे लेना देना नहीं कुछ नहीं तुम अपने घर हम अपने घर तुम अपना कमाओ खाओ हम हाँ, अपना कमा खा लेंगे अपने घर रहो क दिखेगा नहीं आना जाना नहीं लेना देना नहीं व्यवहार नहीं कुछ नहीं तो आपको द्वेष नहीं उठेगा फिर भी थोड़ा बहुत उठेगा कि पिछली घटना तो याद आएगी ना इसने हमारे साथ ऐसा किया व्यक्ति <laughs> बैठे बैठे याद करता रहेगा चाहे वो सामने ना भी दिखाई दे बैठे बैठे याद कर लेगा देखो कितना खराब आदमी इसने हमारे साथ ऐसा किया तो उससे जो द्वेष होगा द्वेश को ईश्वर के न्याय पर छोड़ देंगे यो आसमान द्वेष्टी तम वो जम्भे न्याय कर लेगा उसने जो गड़बड़ की अन्याय किया ईश्वर उसको दंड दे देगा और जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भगवान हमको पूर्ति कर देगा बस झगड़ा खत्म इसको प्रैक्टिकली उतारना पड़ेगा दिमाग में केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा बात तो वही है शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं चलता आप ईमानदारी से सचमुच उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आनंद से प्रसन्नता से जियेंगे कोई समस्या नहीं है ईश्वर बैठा है वो देखता है वो न्यायकारी छोड़ेगा नहीं आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं ईश्वर को नहीं दे सकते वो आज नहीं तो कल न्याय करेगा उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता ये सारे वेदों में शास्त्रों में ऋषियों ने सब ये लिख रखा है हम्म बोलिए उत्तर यह है कि जो अच्छे लोग हैं उनमें भी कई लोगों के स्तर अलग अलग है कोई ब्राह्मण स्तर के लोग हैं कोई क्षत्रिय स्तर के लोग हैं अच्छे लोगों में जो ब्राह्मण स्तर के लोग हैं वो तो ईश्वर के न्याय पर छोड़ देंगे वो झगड़ा नहीं करेंगे और जो क्षत्रिय लेवल के व्यक्ति हैं क्षत्रिय स्तर के वो इसको ब्रेक लगाएंगे जो अन्यायकारी हैं वो उनके विरुद्ध मोर्चा खड़ा करेंगे तो वो अन्याय को रोकेंगे अन्याय नहीं बढ़ेगा रुकेगा आखिर कब तक कोई अन्याय सहन करेगा उसकी सहन करने की एक सीमा होती है हर व्यक्ति की अन्याय करने की अन्याय सहने की एक सीमा होती है मान लो प्रियस जी ने उदाहरण देता हूं और मैं इनको तंग करता रहता हूं मान लो कल्पना करते हैं वैसे करता नहीं हूं <laughs> कभी आप जो सोचो तंग करता रहता हूं करता नहीं हूं एक उदाहरण दे रहा हूं कल्पना करो कि मैंने प्रियस जी को ऐसे कह दिया तुम्हारी बुद्धि खराब हो तुम्हें कुछ नहीं आता उन्होंने चुपचाप सहन कर लिया चलो कोई बात नहीं कह देते हैं क्या हो गया बड़े कह दिया बड़े, बड़े तो कहते ही रहते कोई बात नहीं उसको सहन कर लिया दो दिन बाद फिर मैंने ऐसे कहा तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हें काम नहीं आता तुम इतना पैसा बिगाड़ते हो देखना सावधान <laughs> ऐसे ऐसे थोड़ा उनको और वार्निंग दे दी फिर दो चार दिन बाद चलते चलते इनको धक्का मार दिया तो ये गिरे तो नहीं बच गए संभल गए फिर दो चार दिन बाद फिर एक थप्पड़ मार दिया अब बताओ कब तक सैन करेंगे <laughs> कब तक सहन करेंगे फिर एक सीमा आ जाएगी बस गुरु जी नमस्ते अब हाथ नहीं उठाना अब हाथ उठाए तो फिर मेरा भी हाथ चलेगा <laughs> बहुत सहन कर लिया अब नहीं सहन करूंगा मैं क्यों जी? एक सीमा के बाद फिर व्यक्ति हाथ खड़े कर देगा बस अब नहीं करना अब या तो मरूंगा या मारूंगा फिर वो इस लेवल पर आ जाएगा तो क्षत्रिय स्तर के जो लोग होते हैं उनकी सहन करने की एक सीमा होती है वो जब सीमा पूरी हो जाती है तो फिर वो पत्थर उठाएंगे और अन्यायकारी का सर फोड़ेंगे फिर वो टक्कर लेंगे कब तक मार खाएगा कोई और जो ब्राह्मण स्तर के होते हैं उनकी भी सहन शक्ति की सीमा होती है वो सहन करते रहेंगे उनकी सीमा कुछ अधिक होती है वो अधिक सहन कर लेंगे कुछ और देर तक सहन कर लेंगे कुछ और लंबा सहन कर लेंगे फिर एक दिन उनकी भी सीमा आ जाएगी बस भाई अब नहीं होता हमसे अच्छा नमस्ते तुम अपने घर हम अपने घर वो फिर अलग हो जाएंगे और वो उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ देंगे या किसी समाज के व्यक्तियों पर छोड़ देंगे भाई तुम करो न्याय जो करना हो समाज के लोग अगर सावधान है जागृत हैं तो वो देखेंगे कि हाँ यहाँ गड़बड़ चल रही है अन्याय हो रहा है अगर वो समाज के लोग उस अन्याय को देखकर जागते हैं जागृत हो जाते हैं और सावधान हो जाते हैं और अन्याय को रोकने का प्रयास करते हैं अगर ऐसा करते हैं तो तो वो अन्याय को रोकेंगे और फिर, फिर अन्याय रुक जाएगा और अगर वो समाज के लोग जागृत नहीं होते घटनाएं देखकर भी चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं कौन खाम झगड़ा मोल ले कौन इतनी मगजमारी करे इसको समझाओ उसको समझाओ किस किस से लड़ेंगे वो उनको तर्क देगा वो अपने तर्क देगा जो इस झंझट से झगड़े से बचना चाहते हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि थोड़े ही दिनों में उन पर भी अन्याय होने वाला है अगर वो नहीं जागेंगे तो उन पर भी अन्याय शुरू हो जाएगा और उनका भी वही हाल होगा जो पहले व्यक्ति का हुआ उस अधिक अन्याय हुआ वो थक गया उसने नमस्ते कर लिया और समाज के दूसरे लोगों ने चुपचाप बैठे रहे उन्होंने कोई विरोध नहीं किया अन्यायकारी को रोका नहीं कुछ टोका टाकी नहीं की कुछ छेड़ा नहीं भाई तुम क्या कर रहे हो ये तो अन्याय है ये तो गलत है ये तो बहुत गलत किया तुमने ऐसे नहीं चलेगा तुम न्याय करो नहीं तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे अगर इतनी चेतावनी उसको नहीं दी तो वो अन्यायकारी का हौसला बढ़ेगा उसका उत्साह बढ़ेगा और वो बाकियों पर भी फिर अन्याय शुरू करेगा और वो अन्याय बढ़ता जाएगा फिर उनका भी वही हाल होगा थोड़े देरों में वो भी थक जाएंगे फिर या तो वो भी नाश्ते करके भाग लेंगे अच्छा भाई तुम अपने घर हम अपने घर और या फिर वो अगर क्षत्रिय स्तर के हैं तो फिर वो पत्थर उठाएंगे हाउस सामने देखते हैं किस में ताकत है ऐसा होता है तो इसलिए कुछ लोग होंगे जो अन्याय को रोकेंगे और कुछ लोग होंगे जो चुपचाप किनारा कर लेंगे कोई बात नहीं ईश्वर न्याय कर लेगा या समाज के लोग न्याय कर लेंगे इस तरह से चलता है अब आपको ये देखना है कि आप क्षत्रिय स्तर के व्यक्ति हैं या ब्राह्मण स्तर के आपको ये देखना है हाँ बोलिए तो जब है अन्याय को देखता डिपेंड करता है उसके पिछले संस्कार किस तरह के हैं उस पर आधारित है अगर क्षत्रिय वाले संस्कार प्रबल है तो वो पत्थर उठाएगा और उससे झगड़ा करेगा बदला लेगा समाज को इकट्ठा करेगा मारामारी करेगा उसको जीना हराम कर देगा उसका अगर वो क्षत्रिय स्तर का व्यक्ति है तो अगर उसके संस्कार ब्राह्मण स्तर के हैं, तो वो झगड़ा नहीं करेगा वो चुपचाप किनारा कर लेगा हैं? बुजदिल है। है? उसको कहते हैं कि जो ब्राह्मण के स्तर का तो है नहीं है तो क्षत्रिय स्तर का पर वो डरता है वो टक्कर लेना नहीं चाहता ब्राह्मण का स्तर नहीं उसका पर वो यूं डरता है कि मेरा हाथ पांव टूट जाएगा मेरा सर फूट जाएगा और खाम लोगों में बदनामी होगी जबकि गुस्सा उसका आता है अंदर से वो टकराना तो चाहता है पर वो टकराता नहीं है उसका नाम है बुजदिल वो है डरपोक नहीं दोनों में अंतर है ब्राह्मण इसलिए नहीं झगड़ा छोड़ रहा कि उसके हाथ पैर टूटेंगे वो इसलिए छोड़ रहा है कि अगर मैंने झगड़ा किया तो मेरा मोक्ष रुक जाएगा उसका झगड़ा न करने का हेतु अलग है और इस डरपोक का झगड़ा न करने का हेतु अलग है दोनों का कारण अलग अलग है ये मोक्ष के लिए झगड़ा बंद कर रहा हो ऐसा नहीं है इसने तो इसलिए झगड़ा नहीं किया खाम खां क्यों सर फुड़वाएं हाथ पांव टूट गए तो और छह महीना अस्पताल में रहेंगे और पता नहीं जिएंगे बचेंगे क्या होगा मरमरा जाए गर्दन कट जाए कुछ हो जाए क्या हो जाए तो छोड़ो यार अपना जी लेंगे जैसे तैसे वो झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता ये डरपोक आदमी है और जो इस तरह से सोचता है कि झगड़ा कर करके तो पिछले लाखों जन्म बिता दिए कुल मिलाकर रिजल्ट क्या हुआ क्या तृप्ति हो गई झगड़े कर करके <laughs> तृप्ति नहीं हुई और झगड़ा करके कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया वही रागद्वेष बढ़ता रहा और अब भी झगड़ा करेंगे रागद्वेष और बढ़ेगा और फिर हमारा मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा हमको इसलिए झगड़ा नहीं करना है कि हमारा मोक्ष का रास्ता बंद ना हो जाए वो इसलिए झगड़ा बंद करता है वो है ब्राह्मण का स्तर ये दोनों में अंतर है तो हमको अपना स्तर देखना है कि हम डरपोक वाले स्तर पर हैं, या ब्राह्मण वाले स्तर पर हैं, या क्षत्रिय वाले पर है मजबूत टक्कर लेने वाले वो अपना स्तर देखना है और फिर हमारा लक्ष्य क्या है वो देखना स्तर तो पता चल गया कि अभी तो हम क्षत्रिय वाले स्तर पर है, है। टक्कर लेने वाले पर फिर हमने सोचा कि हम ऐसे ही हर जन्म में टक्कर लेते आए अब भी टक्कर लेंगे तो फिर मोक्ष में कब जाएंगे इसलिए ये स्तर अच्छा नहीं है इससे ऊपर उठना चाहिए ब्राह्मण वाला स्तर पकड़ना चाहिए छोड़ो वो खा गया तो खा गया कोई परवाह नहीं भगवान और दे देगा वो फालतू अन्याय करता है कोई बात नहीं अपना रक्षा करो अपनी रक्षा करो अपना रास्ता बदल लो उससे झगड़ा मत करो अपना सीधा मोक्ष में जाओ बाकी न्याय ईश्वर कर लेगा तो ऐसा सोच करके वो ब्राह्मण व्यक्ति अपने लक्ष्य पर चलता रहेगा और झगड़ा नहीं करेगा फिर समाज में दो चार साथी उसके भी हो जाएंगे दो चार साथी तो उसको भी मिल जाएंगे उसकी दाल रोटी चल जाएगी भूखा नहीं मरेगा इस दुनिया में मित्र शत्रु और उदासीन तीन तरह के व्यक्ति सबके होते हैं क्या कहा मैंने बोलिए होते सब व्यक्ति को गरीब से गरीब हो मूर्ख से मूर्ख हो कोई ना कोई उसका मित्र जरूर होगा ऐसा नहीं है कोई उसका एक भी मित्र उसके आसपास का होगा होगा जरूर भिखारी होगा ना भिखारी के भी मित्र मिलेंगे <laughs> उसके भी अपना सर्कल होता है <laughs> उसके भी अपने फ्रेंड्स होते हैं एक घटना सुनाओ <laughs> अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैठा था और बंबई जाना था रात की गाड़ी थी दस सवा दस की गाड़ी थी तो मैं पौने दस साढ़े नौ जाके प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और यही कोई अक्टूबर नवंबर ऐसा ही कोई ठंडी जैसा ठंडी शुरू भी हो रही थी बहुत ठंड नहीं थी नवंबर का ऐसा कोई महीना होगा स्टेशन पर एक भिखारी आया क्यूं घिसटता घिसटता ऐसे ऐसे वो तो ये कह रहा था कि मेरा पाँव ठीक नहीं है मुझे तकलीफ है मैं चल नहीं सकता ऐसे ऐसे घिसटता है और फिर ऐसे वो रुपया मांगे तो ऐसे मांगता जा रहा था तो मैंने उसको देखा ध्यान से देखा खराब नहीं जितना ये शो कर रहा है जितना दिखा रहा है कुछ गड़बड़ है खैर मैं देखता रहा वो चला गया आगे फिर थोड़ी दूर गया आगे ऐसे घिसड़ता घिसड़ता फिर कुछ दूर जाके और फिर पाँच दस मिनट में वो वापस आया लौट के दोनों पाँव से चलता वो <laughs> और मोबाइल पर बात कर रहा है कह रहा हूं तू मुझे क्यों घड़ी घड़ी परेशान करता है क्यों तंग करता है तू हमारा धंधा बिगाड़ता है तुझे पता नहीं धंधे का टाइम है फोन मोबाइल पे बात कर रहा हूं मैंने उसको पहचान लिया रे ये तो वही है अभी तो घिड़ता जा रहा था दो पाओ से चल रहा है और फोन पे बात करता मोबाइल पे ऐसे ऐसे कलाकार बैठे एक तो भिखारी ऊपर से मोबाइल फोन और ऊपर से नाटक के मेरा टांग खराब है पांव खराब है तो उसका भी तो कोई दोस्त होगा ना जिससे वो बात कर रहा था मोबाइल पर और उसको रहा था कि बार बार फोन करता है, काम बिगाड़ता है घंटी पर, पर बजे <laughs> तो लोग क्या सोचेंगे ये भिखारी है जब मैं मोबाइल रखता है ये भिखारी है <laughs> लोग क्या सोचे उसका धंधा बिगड़ेगा कि नहीं <laughs> इसलिए उसको डांट रहा था तू घड़ी घड़ी फोन करता है हमारा धंधा खराब करता है तो मित्र तो उसके भी हैं, भिखारी है तो भी क्या हो गया उसके भी मित्र होते हैं तो मित्र भी होते हैं कोई ना कोई शत्रु भी होते हैं और उदासीन जिनको ना लेना ना देना उसको उदासीन कहते हैं न दोस्ती न दुश्मनी कुछ नहीं अब सिक्किम में आसाम में लोग रहते हैं उनसे आपका क्या लेना देना कुछ नहीं जापान वालों से क्या लेना देना ना आप कुछ लेने जाते हैं ना देने जाते हैं वो अपना जी रहे हैं, हम अपना जिय रहे तो वो सारे उदासीन हैं वो हमसे उदासीन है हम उनसे उदासीन हैं अपना अपना जी रहें कोई लेना नहीं कोई देना नहीं कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं जिनसे हम रोज लेन देन करते हैं वो हमारे मित्र हैं और कई खामखा, झगड़ालू दुष्ट प्रवृत्ति वाले वो परेशान करते रहते हैं तंग करते रहते हैं ऐसे वो हमारे शत्रु हो गए तो ऐसे मित्र उदासीन और शत्रु सबके होते हैं